महाभारत शांति पर्व सप्तशाधिकम्याय विभिन्न अंगों से प्राणों के उत्क्रमण का फल तथा मृत्युसूचक लक्षणों का वर्णन और मृत्यु को जीतने का उपाय याज्ञवल उच तथा तो स्णुस्वि नृप पदभ्या उत्क्रमण से वैष्णव स्थान उच्य याज्ञवल्क जी कहते हैं नरेश्वर देह त्याग के समय मनुष्य के जिन जिन अंगों से निकलकर प्राण जिन जिन उर्को में जाते हैं उनके विषय में बता रहा हूं तुम सावधान होकर सुनो पैरों के मार्ग से प्राणों के उत्क्रमण करने पर मनुष्य को भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती बताई जाती है जंगभ्याम तो वसुं देवान आपने जान जिसके प्राण दोनों पिंडलियों के मार्ग से बाहर निकलते हैं वह वसु नामक देवताओं के लोक में जाता है ऐसा हमने सुन रखा है घुटनों से प्राण त्याग करने पर महाभाग साध्य देवताओं के लोक की प्राप्ति होती है वाम पायनोत्मणमाणस्तु मैत्र अपना पृथ्वी जिसके प्राण गुदा मार्ग से निकलकर ऊपर की ओर जाते हैं वह मित्र देवता के उत्तम स्थान को पाता है कटी के अग्रभाग से प्राण निकलने पर पृथ्वीलोक की और दोनों जांघों से निकलने पर प्रजापति लोक की प्राप्ति होती है पार्श्वाभ्या मरु देव्याम इंद्रेव बाहुभ्याद्र बाहु और बचा दोनों पसलियों से प्राणों का निष्क्रमण हो तो मरुत नामक देवताओं की नाभि से हो तो इंद्रपक्ष की दोनों इंद्रपद की दोनों भुजाओं से हो तो भी इंद्रपद की ही और वक्षस्थल से हो तो रुद्रलोक की प्राप्ति होती है ग्रीवया तो मन श्रेष्ठ नरमा विश्व देवान्खेनाथ दिशा न चाप्नया ग्रीवा से प्राणों का निष्क्रमण होने पर मनुष्य मुनियों में श्रेष्ठ परम उत्तम नर का संधि सानिध्य प्राप्त करता है मुख से प्राण त्याग करने पर वह विश्व देवों को और स्त्रोत्र से प्राण त्यागने पर दिशाओं के अधिष्ठात्री देवियों को प्राप्त होता है घाड़े न गंधवनम नेत्र अग्नमे व्रुभ्याम चैवाश्नऊुदेवउलाटेन पितृ नासिका से प्राणों का उत्क्रमण हो तो मनुष्य वायु देवता को दोनों नेत्रों से हो तो अग्नि देवता को दोनों भावों से हो तो अश्विनी कुमारों को और लाट से हो तो पितरों को प्राप्त होता है ब्रह्मांड मृध्रजम तथा मत्तक से प्राणों का करने पर मनुष्य देवताओं के अग्रज भगवान ब्रह्मा जी के लोक को जाता है मिथिलेश्वर ये प्राणों के निष्क्रमण के स्थान बताए गए हैं अरिष्टानी प्रवक्षा भी वेहताने मनीष सरोग अब मैं ज्ञानी पुरुषों द्वारा नियत किए हुए अमंगल अथवा मृत्यु को सूचित करने वाले उन चिन्हों का वर्णन करता हूँ जो देहधारी के शरीर छूटने में केवल एक वर्ष शेष रह जाने पर उसके सामने प्रकट होते हैं योरुंधति न पश्येत दृष्टपूर्वाम कदाचन तथा व ध्रुव मृत्या हो पुर्ण इंदुम दीप में वचन खंडाभाषम जो कभी पहले की देखी हुई अरुंधति और ध्रुव को न देख पाता हो तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा जैसे दाहिने भाग से खंडित जान पड़े ऐसे लोग केवल एक वर्ष तक जीवन जीवित रहने वाले होते हैं पर चक्षुषिचात्मा येन न पश्य पार्थिव आत्म्छाया कृति भूतम पृथ्वीनाद जो लोग दूसरे के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके उनकी आयु भी एक ही वर्ष तक से समझनी चाहिए अतिद्युतीर प्रज्ञा अप्रज्ञा चादती तथा प्रकृति विक्रियापत्ति मृत्युक्षण यदि मनुष्य की बहुत बड़ी चढ़ी कांति भी अत्यंत फीकी पड़ जाए अधिक बुद्धिमत्ता भी बुद्धिहीनता में परिणत हो जाए और स्वभाव में भी भारी उलटफेर हो जाए तो यह उसके छ महीने के भीतर ही होने वाले मृत्यु का सूचक है दैवतान्नवानाते ब्राह्मण से विरुद्ध ते कृष्ण्याच्छा ठन्मासान मृत्यु लक्षण जो काले रंग का होकर भी पीला पड़ने लगे देवताओं का अनादर करे और ब्राह्मणों के साथ विरोध करे वह भी छह महीने से अधिक नहीं जी सकता यह उक्त लक्षणों से सूचित होता है उड़ना भेर यथा चक्रम छिद्रम सोमम तो प्रपश्यती तथे छ सहस्त्र मृत्यु भाव जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के मंडल को मकड़ी के जाले के समान छिद्र युक्त देखता है वह सात रात में ही मृत्यु का भागी होता है सौगंधा गिभा देवता यत्न सप्तरात्रि मृत्युभा जो देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में सड़े मृदय किसी दुर्गंध का अनुभव करता है वह सात दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है कर्णनाशावनमनम दंतृष्टि विराजिता संोपो नो मृत्यु निदर्शनमक स्रभेद यम्क्षी नूर्धत पतेदूम सद्यो मृत्यु निदर्शनमरेश्वर जिसके नाक और कान टेढ़े हो जाए दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए जिसे बेहोशी होने लगे जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी आंख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआं उठने लगे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है उपर्युक्त लक्षण तत्काल होने वाली मृत्यु के सूचक है ऐतावंते मानवान जो चेत परमात्मे प्रतीक्षमा तत्ल जत्म प्रेतता भवें इन मृत्यु सूचक लक्षणों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और जिस समय मृत्यु होने वाली हो उस काल की प्रतीक्षा करता रहे अथा सेठम मरण सातमिच्छेद क्रियागन्धाव धारिय निरेश्वर यदि योगी को मृत्यु अभिष्ट न हो अभी वह इस जगत में रहना चाहे तो वह क्रिया करे पूर्वोक्त रीति से पंचभूत विषय धारणा करके पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करते हुए संपूर्ण गंधों रसों तथा रूप आदि विषयों को अपने वश में करें धारणा द्वारा पंचभूतों पर विजय या अधिकार प्राप्त करके योगी जन्म जरा मृत्यु आदि को जीत लेता है इस विषय में यह सूत्र भी प्रमाण है पृथ्वी पृथिव्यप्ते जो निल निलखे समुद् समुत्थित पंचात्मते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य से योगाम शरीर ध्यान योग का साधन करते करते जब पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच महाभूतों का उत्थान हो जाता है अर्थात जब साधक का इन पांचों महाभूतों पर अधिकार हो जाता है और इन पांचों महाभूतों से संबंध रखने वाली योग विषय पाँचों सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है उस समय योगाग्नि में शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस योगी के शरीर में न तो रोग होता है न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है अभिप्राय यह है कि उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता मृत्युम योगे न तत्परण अंतरात्म न श्रेष्ठ साक्ष्य और योग के अनुसार धारणापूर्वक आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके ध्यान योग के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लगा देने से योगी मृत्यु को जीत लेता है गे प्राप्याक्षय कृष्णम अजन्म शिवम्यय सातम स्थानम अचलम दुप्रापम अकृतात्म ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों को दुर्लभ है तथा जो अक्षय अजन्मा अचल अभिकारी पूर्ण एवं कल्याणमय है ऐसे श्री महाभारती शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ी याज्ञवल्क जनक संवाद सप्तशाधिकमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में याज्ञ और जनक का संवाद विषय तीन सौ अध्याय पूरा हुआ